भ यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रनोति तस्देव आत्मबुद्धि प्रकाशम मम क्षुर वै शम प्रपद्ये अखंडमंडलाकार दर्शिंग ये श्रीगुरव नमः अज्ञानतिरांधन शकया चक्षुन्मीत येन तस्म श्रीगुवे नम ब्रह्मानंद परमसुखद केवलं ज्ञानमूर्तिवातीत गगन सदृश तत्वशादिल्यं एकं नि विमलमचल शर्वी तं नमामि सद्गु तंग ओं शहना सहनो शहनाव सहनौभुन सह वीके तेजस्वीधस्त मिषा वह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 अपराध है तुम्हारा महाअकल्याण होगा इससे तो इसी मंत्र से वैश्वानरह प्रविशति अतिथि ब्राह्मण वो गृह तस् हितांग शांति कुर्वंती हर वैवस्वत उदगम श्रुति कहती है कि जब कोई ब्राह्मण अतिथि घर में आते हैं तो अग्नि अग्निदेविता की तरह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 तो पहला वर के रूप में मांगते हैं शांत संकल्प सुमना यथा सियाद वीत मनु गौतमो माँ भी मृत्योष्ट माभिवदेत प्रतीत एक प्रथम वरंग वृणे मेरा पहला वर है जो आपसे मांगता हूं क्या है शांत संकल्प मेरे पिता शांत संकल्प हो जाए शां, शांत संकल्प माने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 तो इस तरह से नचिकेता सबसे पहले अपने पिता के लिए वर मांगते हैं जब वर मांगते हैं तो राज तथास्तु बोल देते हैं कि ठीक है ऐसा ही होगा क्या बोलते हैं यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालक आरुणी मत प्रशिष्ट सुगमरा त्रिशितावीत तो मन्यु त्वांग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 ये सारी बातें हो जाएंगी इसलिए चिंता मत करो वरदान दे देते हैं यह वरदान होने के बाद नचिकेता दूसरा वर मांगता है दूसरा वर है अग्नि विद्या का जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है बोलते हैं स्वर्ग लोके भयं किंचन नास्ती न तत् त्वंग न जरे या विभेती उभे तीर्थवा स्नाया पिपाशे शो का आते गो मोदे स्वर्ग लोक बोलते हैं कि हे जमराज स्वर्ग लोक में भयं किंचन नास्ती कोई डर नहीं है न तत्र तुम भी वहां नहीं हो माने तुम्हारा भी वहां कुछ नहीं चलता है तुम्हारा भी अधिकार क्षेत्र नहीं है वहां ना न तत्र त्वंग न जरिया विभेती न वहां बुढ़ापा का डर आदमी को सताता है वहां बूढ़ा नहीं होता है कोई साथ, साथ बोलते उभे तीर्वा अस्नाया पिपा से वहां भूख और प्यास से पार चले जाते हैं लोग यानी भूख और प्यास नहीं लगती है क्योंकि सुधा तृष्णा इसका जो दुख है वह दुख नहीं होता है वहां पर शोक आते गो मोदते स्वर्ग लोग शोक रहित होकर के जो लोग स्वर्ग में है वहाँ पर आनंद करते हैं मोदते स्वर्गलोके तो तरह का जो स्वर्गलोक है इस स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन मुझे चाहिए सत्व अग्नि स्वर्गम अदेश मृत्यो प्रभो ही तंग श्रद्धाना महयम स्वर्गलोकामृत तंग वजंते एक तीयन विणय वरेण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 श्रद्धा युक्त मुझे बताइए मैं श्रद्धा युक्त हूँ कोई भी विद्या जो श्रद्धा से रहित व्यक्ति हो उसे नहीं दी जा सकती है श्रुति यही बताने के लिए मानो नचिकेता के मुख से बुलवाती है नचिकेता कहता है कि मैं श्रद्धा युक्त हूँ इसीलिए मुझे वह विद्या प्रदान कीजिए श्रद्धावान वन लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय तो नचिकेता भी यहाँ बोलते हैं प्रभूहितों आप अच्छी तरह बोलिए प्र उपसर्ग यहाँ है ब्रूही माने बोलिए और प्र माने प्रकृष्ट रूपे अच्छी तरह मुझे वह विद्या बोलिए क्योंकि मैं श्रद्धा संपन्न हूँ स्वर्ग लोग का अमृत तत्वों भजन थे ईद द्वितीय नव परेण स्वर्ग लोग में जो रहते हैं उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति होती है अमृत तत्व दो प्रकार की है एक ब्रह्म प्राप्ति के बाद भी अमृत तत्व की प्राप्ति होती है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 वह है इटर्नल इस तरह से नचिकेता दूसरा बर मांगते हैं और दूसरा बर देने के बाद यमराजी तथा स्तूष्मिंग भी कह देते हैं यह बर भी प्रदान कर देते हैं क्या बोलते हैं प्रते ब्रीमि यदू में निबोध स्वर्ग मग्निंग नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठां विद्धि तुम्हें तंग निहितंग गुहायाम कि हे नचिकेता तुमको प्रते ब्रवीमी तुमको अच्छी तरह ही बोलूंगा यहाँ भी प्र उपसर का प्रयोग जमराज भी बोलते हैं कि कुछ रख के नहीं बोलूंगा तुम युक्त तो हो योग्य शिष्य हो इसीलिए तुमको मैं जो विद्या जानता हुआ पूरी तरह हंड्रेड परसेंट तुमको बोलूंगा इसलिए बोलते हैं प्रते ब्रवेमि प्रकिष्ट रूप से ही तुझे कहूंगा यद में जिसे तुम अच्छी तरह जानो स्वर्गम अग्निम स्वर्ग प्राप्ति अग्नि है उसको उसको जानने से क्या होगा प्रजानन बोलते हैं है, मन ज्ञातवा जिसको जान करके अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठा विद्धि तुम्हें तहितम अनंत लोक की प्राप्ति होगी या कहने का अर्थ है तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी वहाँ अनंत काल तम अनंत सुख की प्राप्ति तुम्हें होगी प्राचुर सुख का उपलक्षण करने के लिए अनंत सुख अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है बहुत दिनों तक और बहुत सुख की प्राप्ति तो तु, तुम्हें वहाँ होगी लेकिन यह विद्या जो है यह विद्या अग्निविद्या आसान नहीं है यह निहितम गुहायाम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 पड़ेगा लेकिन मैं अनुरोध करता हूं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके लिए जिद मत करो मुझे इससे मुक्त कर दो तो यह पहली परीक्षा है नचकेता की बुद्धि की परीक्षा अरे बड़ा कठिन है समझ नहीं पाओगे बालक हो तुम सोच लो फिर भर मांगो तो नचिकेता क्या बोलते हैं देखिये नचिकेता की परीक्षा में पास हो जाते हैं बोलते हैं दे भाई अत्राप भी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 अच्छा ठीक है इक् बैलेंट कोई वर होता तो मैं मांग लो लेता लेकिन इतना श्रेष्ठ उत्कृष्ट और कोई वर नहीं है जो मांगू इसीलिए आपको यही वर देना होगा मैं यही वर मांगना चाहता हूं अच्छा ठीक है यहाँ तो युवराज बोलते हैं अरे मैं इसको तो बताया बहुत कठिन है ऐसा उसे समझ नहीं पाए पाओगे उन्होंने मेरा तीर मेरी डाल दिया आप बोले आप योग्य हैं वक्त आप समझाइए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 स्वयं चीव सरदो यदि एक तुल्य मन से वृणीष्वित चिरजीविका च महाभूमो नचिकेत काम काम भाज कौ यह प्रलोभन यम राज नचिकेता के सामने रक्त कैसा प्रलोभन बहुत बड़ा सदाष सौ साल जीना चाहते हो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं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 और इतना ही नहीं इसके सदृश और भी कुछ वर तुम मांगना चाहते हो तो वो भी मांग लो यदि मनसे वरं मन सब ले लो सब ले लो जो कुछ चाहिए वित्तंग चीर जीविकांग जब तक चाहो जीवित रहो और संपत्ति जितनी चाहिए वित्तम मन संपत्ति वो भी मांग लो महाभूमो नचकेत तुम्हें और बोलते हैं इस पृथ्वी पर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 ये ये काम दुर्लभ मृतलो के पृथ्वी लोक में जो काम जो सुख है दुर्लभ है मैंने स्वर्गलोक में जो उपलब्ध है वो अभी तुमको देता हूँ क्या देता हूँ इमे रामा सरथा सतुरिया ये जो अवसराए हैं स्वर्गलो की ये अवसराओं को तो भी दे देता हूँ सरथा सतुरिया रथ सर, रथ और वाद्य यंत्र के साथ अब सर आएँ तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रमोद करते रहेंगे मनोरंजन करते रहेंगे वाद्य बजाती रहेंगी रथ पर विचरण करो जहाँ जाओ तो सरथा सतुर्या मैंने रथ के साथ वादक सवादा सतुर मान स्वादा वादन यंत्र के साथ तुम्हें सब कुछ होगा न ही दृशा अलभ्यनिया मनुष्य ही मनुष्य को कभी इस तरह का सुख प्राप्त नहीं होता है स्वर्ग सुख वह सुख भी तुम्हें दे देता हूँ स्वर्ग सुख भी तुम्हें मिल गया आभी मत प्रताप ही परिचार अस्व मेरे द्वारा प्रेषित ये अवसराए तुम्हारी सेवा करेंगी परिचार्य स्व नचकेतो मरणंग मानु प्राक्षी किंतु हे नचकेता तुम इस मृत्यु के सत्य की प्रार्थना मत करो इस सत्य को जानने के लिए भर मत मांगो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 या उससे बड़ी चीज कुछ नहीं रहती है वह है आत्मज्ञान इसी को प्रतिष्ठित करने के लिए मानव ये सब बातें कही जा रही है नचकेता की परीक्षा के माध्यम से यमराज बताते हैं कि यह जितने सारे सुख हैं यह आत्म आत्मसुख के तुलना में कुछ नहीं है इसका जब परित्याग करोगे यह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं तुच्छ हो जाएगा तभी तुम आत्मज्ञान के अधिकारी बनोगे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 कि आप जितने धन संपत्ति हो ले लो लपश्याम है मैं प्राप्त कर लूँगा आप यदि देंगे तो प्राप्त हो सकता है इजिली एक बार आप ये तो बोल देंगे सब मुझे मिल जाएगा जीवी श्याम हो या इसी शिता जब तक आप इच्छा करें जितना जीवन मुझे देंगे मैं जीवन हो जाएगा लेकिन फिर भी वह तू छोटा है कम ही है उससे मेरी तृप्ति नहीं होगी जीवन मिल जाएगा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 अभी बोलते हैं क्या आप तो अजर अमर हैं यमराज को बोलते हैं अजीर्यता अमृतानाम उपेत आपके जैसे शिक्षक जो अजर अमर है उनको प्राप्त करके जीर्जन मर्त कदस्त प्रजानन ये बोलते हैं जो जरा मरण युक्तवान जो पृथ्वी लोक का कोई मनुष्य जैसा कि मैं हूं आपके जैसे अजर अमर को प्राप्त करने के बाद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 तो मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ फिर उसी में जाना नहीं चाहता हूँ इसीलिए मुझे वरस्त में वर्णीय स एव वही वर जो मैं मांगा हूँ आत्मज्ञान, वही वर मुझे चाहिए यो यंग वरों गुडम अनु प्रविष्टो न अन्यंग तस्मात न चिकेता अवरणीत यह जो गहन रहस्यमय अति कठिन आत्मविद्या है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 ओरिजिनल समाधि निर्विकल समाधि तो प्रारंभ में नहीं होती है लेकिन यहाँ का अर्थ है कंसंट्रेटेड हो एकाग्रम यह होना चाहिए यह साधक अभिनचिकेता के अंदर सारे गुण थे अभी इसीलिए यमराज उपदेश प्रारंभ करते हैं क्या बोलते हैं अन्य श्रेय अन्य तो ते उभे नाना पुरुषिनी थ तय श्रेय आद दान से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 ही अत अर्थात ये प्रियो वृणीते लेकिन जो प्रे को ग्रहण कर लेता है वह जीवन के परम पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है चुक जाता है परम पुरुषार्थ के प्राणी उसका कल्याण नहीं होता अकल्याण हो जाता है दोनों बांधते आदमी को या तो हमको श्रेय से आसक्त होना है या अप्रेय से या तो संसार से आसक्त होना है या ईश्वर से आसक्त होना है कहीं आसक्त होना है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 तो जीवन अच्छा हो जाएगा चॉइस यदि खराब हो गया तो जीवन खराब हो जाएगा तो बी सी डी है सी में चॉइस यहाँ भी देखिए चॉइस की बात आती है यहां बोलते हैं श्रेयस मनुष्य में दोनों मनुष्य के पास आते हैं एति मेने आगच्छति। दोनों आते हैं मनुष्य के पास वो दो ऑप्शन है सेलेक्ट करो तो संप्रित विभिनक्ति धीर जो विद्वान है विवेक जिनके पास है दोनों के बारे में चिंतन करते हैं संपरित्य अन मतलब दोनों की चिंता करते हैं कि ये एक इसका क्या स्वरूप है इसका क्या स्वरूप है और अविभिन ऐसा उसके बारे में चिंतन करके दोनों को अलग कर देते हैं श्रेय ही धीरो ओ अभी प्रेय शो जो धीर है विद्वान है वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय का चयन करते हैं प्रेय का चयन नहीं करते हैं सोचते हैं विवेकी है सोच करके दोनों कल करते हैं अरे ये तो कल्याण करने वाला ये कल्याण करने वाला तो हमको श्रेय चाहिए प्रिय नहीं चाहिए या सेलेक्ट कर लेते हैं और जो लोग मंद बुद्धियाँ हैं प्रियो मंदान योग क्षेमा वृणीत जो मंद बुद्धि हैं जिनका विवेक जागृत नहीं है जो बुद्धिमान नहीं है वो प्रेय को सेलेक्ट कर लेते हैं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 धीरे धीरे आत्मविद्या क्यों आएंगे तो दूर में विपरीत भिन्न भिन्न फल देने वाले भिन्न भिन्न गति वाले ये जो हैं विद्या और अविद्या प्रिथक है एक दूसरे से अविद्या या आचविद्या जो विद्या और अविद्या है जो विपरीत फल देने वाले हैं और एक दूसरे से पृथक है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 इसलिए बोलते हैं ध्रद्य माना विभिन्न प्रकार के कुटिल गतियों से मार्गों से जाते हुए पर्यत मूढ़ा अंधे नियमान जैसे एक अंधा दूसरे अंधा को लेकर के गड्ढा में गिर जाता है न सांपरा प्रतिभाति बालंग प्रमादो हे नूढ़म अयंग लोको नी पुन पुनः वसमा पद्धते में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 नरक ले जाता हूं, यहां ले जाता हूं, ले ले मेरा दूत दूत है मेरे कई सारे हैं भेज देता हूं, को उसको ले आओ फिर मैं उसको सबक सिखाता हूं तो ऐसे अज्ञान पुनः पुनः बस महापद्य में मेरे बस में आते हैं आज यही समाप्त तो आज यही समाप्ति सात बज गए कल फिर हम बुद्धिमान के बारे में कार बताएंगे अच्छा बुद्धिमान के बारे में बताए <laughs> शांति शांति शांति हरी ओम तत्सम कृष्णार्पण मस्त